तो, तो आज हम अपने सात दिन के शिविर के द्वितीय दिन प्रवेश कर रहे हैं कल जहाँ हमने छोड़ा देखा भगवान श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं कि सिखा रहे हमको आपको कि सबके अंदर देखना पड़ेगा ईश्वर के अस्तित्व को हमें आपको देखना पड़ेगा उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखते हैं ये एक जिज्ञासु के लक्षण आज हम पाएंगे शास्त्र में भी कहा जाता है जिज्ञासु के चार चरण होते हैं वो चारों के चारों प्रश्नों को जटिल उपनिषद के तत्वों को बहुत सुंदरता के साथ यहाँ पर समावेश करते हुए हम पा रहे हैं मास्टर महाशय को मास्टर विनीत भाव से अच्छा ईश्वर में मन कैसे हो एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है जब तक किसी साधक के मन में यह स्वतः रूप से स्फुट न हुए वो आगे बढ़ नहीं पाएगा एवं यही जिज्ञासा का प्रथम जिज्ञासु जग, का प्रथम लक्षण है हम जानते हैं कि वेदों में मनुष्य को चार भागों में विभाजित किया गया है बुभुक्षु चिकीर्सु जिज्ञासु मुमुक्षु भोगतों में थे बुब भोग भोग भोग और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए अभी मन नहीं भरा अभी दिल नहीं भरा और चाहिए भोग के पीछे भागते भागते पूरे जीवन ही चले गए बचपन में हम लोगों ने पढ़े थे टोलस्टॉय के शॉर्ट स्टोरीज ऑफ लियो टोल हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर सूरज के उठने के पहले इतना जमीन वह भागते भागते चला गया और चाहिए पीछे की तरफ देख रहा रहे अभी कुछ भी नहीं हुआ पुवाकाश लालिमा युक्त हो गई सूरज उठने को हो गया अभी और भाग रहा खून उल्टी होते होते वही नष्ट हो गया ये हो गया बुभुक्सओं के लक्षण जब चेतना का स्तर और जरा उन्नीत होता है चेतना का स्तर और बढ़ता है मनुष्यत्व में तो वह होता है कर तुम इच्छा में थी चिकिर्सु मेरे पास है इसके पास नहीं है चलो इसके लिए मैं कुछ करता हूं सहायता, आर्थिक सहायता। भले ही सकाम से शुरू होती है चिकर्सु की अवस्था मेरा नाम यशो लोग बोले वाह हुआ मगर उसमें भी चलेगा शास्त्र के रिक्त कुछ तो दूसरों का तो सहायता हो ही रही है चिकर्सु के स्थान के बाद चिकित्सु की अवस्था के बाद जब और भी स्पष्ट होएगा चेतना का स्तर उन्मेश आएगा तृतीय अवस्था वही होगी जिज्ञासु ज्ञात इच्छा मीति जिज्ञासु जानने की एक प्रबल इच्छा ये प्रश्न नहीं है ये मास्टर महास के प्रश्न नहीं कर रहे हैं एक वही तत्व जब अध्यापक छात्र से करता है तब उसे प्रश्न कहलाया जाता है और वही प्रश्न जब छात्र अध्यापक से करता है उसे जिज्ञासा का दर्जा दिया जाता है जिज्ञासा में ब्रैकेट लिखते हैं मास्टर को दे भाव से श्रद्धा युक्त होकर पूछ रहे हैं कि ईश्वर में मन कैसे और इसी प्रश्न से जिज्ञासा के भी दो आयाम स्पष्ट रूप से उभर कर आती है हमारे आपके समक्ष एक तो साधक निश्चित तौर पर अवगत है कि ईश्वर का अस्तित्व है ईश्वर है ईश्वर है, है।, sort of है या नहीं है नहीं नहीं ईश्वर है नहीं है ऐसा कोई संभावना संभावनामय वृत्ति उसके मन में नहीं है जहां तक ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न है ईश्वर है कि ईश्वर में मन कैसे जाए दूसरा सत्य यह है कि ईश्वर में मन नहीं जा रहा है यह सिर्फ उस दिन फरवरी के इतवार के 1882 सो ईस्वी के दक्षिणेश्वर में ठाकुर के कमरे में उपस्थित मास्टर महाशय की मन की अवस्था नहीं थी या आज भी हमारे आपके सबकी मन की अवस्था है सब हम लोग जो लोग भी यहाँ पर हैं एवरीबॉडी है एवरीबडी सर हम सभी लोग जानते हैं क्या ईश्वर भगवान है, है, है भगवान के एग्जिस्टेंस भगवान का अस्तित्व के बारे में तन भी संदेह हमारे आपके मन में नहीं है मगर क्या करे मन भगवान पे स्थिर रहता नहीं है यही चीज धारक और वाहक मानो की मास्टर महाशय हम सब के ओर से प्रश्न कर रहे है जिज्ञास होकर जानना चाह रहे है क्या होता है कह रहे कि रुचि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने के बावजूद रुचि जरा कम है करिए जब ध्यान के समय सभी की आत्मकथा एक ही है दुनिया भर की चिंता दुनिया भर की वृत्ति बस उसी समय आकर जब ध्यान के समय है। क्या है शास्त्र में कही गई है कि मौलिक रूप से तीन प्रकार के रुचि आए हैं मुझमें है, आप में सबके अंदर रुचि तीन प्रकार के इंटरेस्ट तीन प्रकार से है एक तो हमारा आपका जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट हम आप जहां नौकरी करते हैं बिजनेस करते हैं टीचिंग का प्रोफेशन हो कुछ भी जहां करते हैं उसके प्रति रुचि की तीव्रता अत्यधिक होती है दूसरी रुचि दूसरे, दूसरे प्रकार का इंटरेस्ट हमारा है अदर वर्ल्डली अफेयर्स में अच्छा भारतीय राजनीति किधर की ओर जा रही है अच्छा इसके बाद वाले इलेक्शन में कांग्रेस रह पाएगी क्या नहीं कांग्रेस ना रहे तो कौन आएगा बीजेपी भी पी तो अंत कला ही हो ही गया क्या होगा अच्छा विराट कोहली इतना सुंदर खेल रहा है अच्छा दिल्ली वासियों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न वचक चिन्ह आ गया कि वो कब कप्तान बनेगा भारत के टीम को कब नेतृत्व देगा तो ये दूसरे प्रकार के रुचि हमारे आगे प्रथम श्रेणी के रुचि है हमारे प्रोफेशनल जहा हम करते है टीचर का टीचिंग के प्रति एक गवैया का गान के प्रति रुचि उसमें साठ से सत्तर सत्त रुचि हमारी उसी में चली गई अन्य प्रकार के जागतिक रुचि हमारे इतने हो गए तो रुचि का तीसरा परत है आध्यात्मिकता के प्रति रुचि वो चार से पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती तो जब तक कहने का तात्पर्य जब तक मैं अपने कर्म में खोया हुआ हूं कर्म में डूबा हुआ हूं कर्म में लीन हूं तब तक कुछ भी समस्या नहीं है एकदम पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बन गई है समस्या होगी उस तीन प्रतिशत चार प्रतिशत या पांच प्रतिशत रुचि का जो टिंट मात्रा मात्रा है मेरे ईश्वर के प्रति रुचि आध्यात्मिक उन्मेष के प्रति रुचि आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने रुचि उसके साथ जब मैं तल्लीन होने का भरसक प्रयास करता हूं, उस समय बाहर से दूसरे रुचिया जो लोग डॉमिनेटिंग रोल करते हैं इतना रेसे बन चुका होता है इतना खीन बन चुका होता है कि युद्ध करने में अक्षय में फार जाता है इसलिए जब ध्यान के समय जब हम निर्वात अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, अपने मन को उस मन के अवस्था में डोमिनेटिंग जो रुचि है इंटरेस्ट है वो चली आती है तो ये सबका जो हमारा आपका कॉमन क्वेश्चन है अध्यात्म के मार्ग में विचरण करने वाले सभी के मन में तो ये इसी प्रश्न को लेकर आज की चर्चा हो रही है तो इसमें मौलिक रूप से चार प्रश्नों का हम यहाँ पर उत्थान करते हुए देखेंगे चारों के चारों मौलिक प्रश्न है कोई भी साधक किसी भी जिज्ञासु के मन में आता है उत्तर दे रहे के करके बहुत ही सुंदरता के साथ हम देख रहे हैं ठाकुर को कहते हुए श्री राम कृष्ण ईश्वर का नाम गुणगान सदा सर्वदा करना चाहिए और सत्संग ईश्वर के भक्त अथवा साधुओं के पास बीच बीच में जाना चाहिए और संसार में गृहस्थ के भीतर और विषय कार्य में दिन रात रहने से ईश्वर में मन नहीं रहता बीच बीच में निर्जन में जाकर उनका चिंतन करना बहुत आवश्यक है शुरू शुरू की अवस्था में निर्जन न होने से ईश्वर में मन रखना बहुत ही कठिन हो उठता है जरा गहराई में जाकर हमें मनन करने का मनन करने की जरूरत है इसमें कह रहे हैं कि तीन बिंदुओं पर हमें जरा आलोचना करना पड़ेगा करके संसार में पहले बात तो यह कि ईश्वर का नाम गुणगान सदा सर्वदा करना चाहिए तो फिर ठीक है आप सब अपना अपना बिजनेस अपना अपना नौकरी छोड़ दीजिए हाँ? और हाथ में करता लेकर बस करते रहिए कि गुरु का भजन करना चाहिए स्वर का स्मरण करना चाहिए स्वर का नाम करना चाहिए ईश्वर का नाम सदा सर्वदा करना चाहिए इसका अर्थ ये है कि सदा सर्वदा स्मरण रहना चाहिए ठाकुर बाद में हम पाएंगे कहते हैं जैसे दांत में दर्द होता है मनुष्य सब कुछ काम करता है मगर मन पड़ा रहता है मन का एक हिस्सा पड़ा रहता है दांत के दर्द सदा सर्वदा जब आप करने में सक्षम हो जाएंगे ईश्वर का नाम कहने का तात्पर्य है कि स्मरण मन का एक हिस्सा सतेज सजग रहेगा अम, समर्पित रहेगा मन का एक हिस्सा ईश्वर के उद्देश्य से भगवान के उद्देश्य से अपने इष्ट देव के श्रीपाद पद्मों में लीन रहेगा मन का एक हिस्सा कहने का मतलब यह है दूसरी चीज कह रहे हैं कि सत्संग चाहिए सत्संग अर्थात व्याख्या कर रहे हैं भक्त अथवा साधुओं का संग साथ ही साथ कह रहे हैं कि संसार में गृहस्थ के बीच दिन रात पड़े रहने से मन विषय चिंता में लीन हो जाता है उपाय बीच बीच में निर्जन में जाकर उनका चिंतन कह रहे हैं कि अंतकरण के चार वित्तियां हैं आप सब जानते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार मन क्या संकल्प विकल्प युक्त ये करें या ना करें जाए या न जाए अच्छा जा, क्या यहां पर वचना का क्या सात दिन कर रहे इतने सुंदर भागवत कथा हम सुन चुके जाए नहीं जाते अच्छा चलो चलते हैं अच्छा चलो एक दिन चलते हैं। अगर अच्छा लगे तो जाएंगे नहीं तो अरे छोड़ो मारो बोली नहीं जाते हैं तो कोई भी कर्म करने के पहले जो मन में द्विधा आती रहती है करे या न करे जाए या न जाए संकल्पवान या विकल्पवान यह काम मन की होती है जब हमारे अंतकरण में ऐसी वृत्ति होती है तो शास्त्र कहते हैं कि वह मन का कार्य है और जब आपने एकता एक कर ही लिया नहीं जाएंगे देखते जो भी हो जाएंगे अर्थात निश्चयात्मिका वृत्ति तब बुद्धि से परिचारित हो रहे आप डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी तीसरी वृत्ति है अनुसंधनात्मिका वृत्ति ढूंढती रहती है ढूंढती रहते है कहा यहाँ सुख नहीं वहां सुख नहीं वहाँ चैन नहीं वहाँ आनंद नहीं वहां तृप्ति नहीं वहां संतोष नहीं आज इसका संग छोड़ो कर उसका संग छोड़ो फिर उसको पकड़ो उसको पकड़ो करके संसार में रहने से गृहस्थों के बीच दिन रात पड़े रहने से उन लोगों का जो गुण है ये अनुसंधनात्मक आवृत्ति हमें आप में चली आएगी मनुष्य का दूसरा नाम है अन्यषक शास्त्र में कहा जाता है ढूंढते रहना ढूंढना मनुष्य कुछ ना कुछ तो ढूंढेगा ही अगर ईश्वर को न खोजे ईश्वर का अनुसंधान न करे ईश्वर के पीछे न रहे तो फिर क्या करेगा शून्य अवस्था में तो रहेगा नहीं विषय वासना की तरफ ही जाएगा अर्थात भोग व संग्रह के पीछे भागेगा संग्रह भोग भोग और संग्रह क्या संग्रह करेगा से उसके विषय वासना चरितार्थ होंगे क्या भोग करेगा जिसको अब तक संग्रह करता चला रहा है इसलिए कह रहे कि निर्जन में अगर साधक चला जाए ठाकुर बार बार ये अहम मुद्दा बन चुका है ये वचनामृत का ठाकुर बार बार कह रहे कि निर्जन में जाओ निर्जन में जाओ स्वामी तुरानंद जी से प्रश्न किया गया निर्जन अर्थात हम उसके हिमालय में चले जाए चंद्रशेखर वसु उनके बहुत प्रश्न करते हैं कहते नहीं नहीं अगर कहीं निर्जन न कम कम रात रात्र में डेढ़ से साढ़े बारह से डेढ़ बजे तक तुरीय रात्रि कहा जाता है उसमें उठकर तुम तब जरा जब ध्यान करो रात का सन्नाटा आपके घड़ी की टिक-टिक आवाज़ भी आप सुनने में में में सक्षम होंगे। कह रहे रहे हैं अगर एकदम तुम तुम तुम तुम कहीं नहीं जा पा हो, हो, तो जब सिर्फ ही हो, तुम्हारा परिवार नहीं है तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्तव्य नहीं है तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म नहीं है अकेले तुम ही तुम में हो तभी जाश्वर का गुण चिंतन करो तब जाकर ईश्वर का अनुचितन करो कह रहे हैं कि माया से संबंध जुड़ जाता है भोग और संग्रह की अवस्था में रहने से कह रहे कि ठाकुर जब पौधा छोटा रहता है तब उसके चारों ओर घेरा लगाना चाहिए घेरा न होने से गाय बकरी उसे खा लेती है शास्त्र में कह रहे हैं अनुष्यंत उष्यंति पुष्यंत अर्थात लालन व दो शब्द है हम बच्चे का भी लालन पालन करते हैं लालन के एक पौधे का लालन अर्थात सिर्फ बेर बकरियों के हाथ से बचाने के लिए फेंसिंग देना ही अपने आप में यथे नहीं है उसको कीड़े मकौड़ों के हाथ से बचाना पड़ेगा पानी देना पड़ेगा कुछ मैन्योरिंग करने की जरूरत है ट्रेस एलिमेंट देना पड़ेगा कुल मिलाकर उसका लालन पालन करना दोनों इसी भाती हमारे अंदर जो सुकोमल वृत्तियां का दर्जा दिया गया शास्त्रों में शुभ इच्छा शुभ का उदय होना बहुत कठिन है मगर शुभेच्छा का तिरोधान होना बहुत ही आसान है जब कभी किसी के मन में शुभेच्छा चिंता जगी उसको बरकरार रखना अपने आप में उतना ही कठिन है जितना कि कठिन उसके उनमें इसके पीछे कारण है करें कि ध्यान करोगे मन में कोने में और वन में एवं सदा सर्वदा सदसत विचार करना चाहिए ईश्वर ही सत अर्थात नित्य वस्त है और सब असत्य अर्थात अनित्य है ऐसा विचार करते करते अनित्य वस्तु मन से स्वतः त्याग हो जाता है फर्स्ट पार्ट हम लोगों को करना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद कहते हैं ओनली वी आर सपोज टू पुट द केमिकल्स टूगेदर रिएक्शन विल टेक ऑफ इट्स ओन कह रहे कि ध्यान करेंगे मोने बोने और कोने मनी मन मन अर्थात दिखावे का नहीं एक कोने में बैठकर सबको पहले हम कहीं ध्यान करने के पहले देख लेते हैं पीछे देख लिया कितने लोग पीछे बैठे हैं वो लोग देख रहे हैं ना अरे आज तो देहरादून के महाराज एकदम तन का बैठकर ध्यान कर रहे हैं क्या हो? ये दिखावा हो गया और वन में अर्थात जहां आप ही ऑफ ए नोबे टू गिव यू लीस्ट डिग्री ऑफ रिकोग अर्थात तो वहां पर जब आप कर रहे हैं तभी पता चलता है कि नहीं तो बड़े बड़े कार्य सबके समक्ष मैं दस घंटा बारह बारह घंटा बैठ सकता हूं मगर पता चलेगा जब अकेले कोई देखने वाला नहीं है कोई ताली बजाने वाला नहीं है तब कितना घंटे में बैठ सकू तो कह रहे हैं कि एक तो ये चीज और उससे भी अधिक बढ़कर कह रहे हैं कि विचार करना चाहिए क्या ऐसा विचार की ईश्वर ही नित्य है एक शास्त्र का बहुत सुंदर उपदेश उपनिषदों से हम पाते हैं कहते कि तुम कुछ भी मत भूलो प्रश्न उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य लिख रहे हैं तुम कुछ भी मत भूलो मनुष्य के साथ समस्या ये हो गई कुछ तो हमें भूलनी चाहिए वो भी भूलते हैं जो नहीं भूलनी चाहिए वो भी हम भूलते चले जा रहे हैं तुम ध्यान में रखो याद रखो क्या याद रखना पड़ेगा हमको आपको आज तक भोग के पीछे हम किस तरह से भागते गए भागते गए भागते रहे प्रत्याशाओं के पीछे कुछ पाने की ललक उसके पीछे हम भागते रहे भाग के कुछ भी मिला हमें बहुत बड़ा शून्य मिला जीरो न जाने कब से ज्ञान होने के बाद से मैं भाग रहा हूँ बचपन में गुब्बारे के पीछे भाटता था गुब्बारा फूट गया रोक लिया फिर भूल गया फिर गुब्बारे के पीछे भाग रहा हूँ एक खिलौने के पीछे भाग रहा हूँ बस वस एक वस्तु के पीछे भागते भागते भोग्य पदार्थों के पीछे भागते भागते आज तक मेरे जीवन की गाथा ये हो गई कह करे कि बस इसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें क्या मिला कुछ भी नहीं मिला जब सम टोटल ऑफ दिस नॉलेज आज जब हम 60 वर्ष की उम्र में पीछे की तरफ देखते हैं झाके लगाते हैं, सोचते हैं कि 60 वर्ष में क्या मिला संसार ने मुझे क्या दिया बहुत बड़ा शून्य के अलावा क्या मिला कुछ भी नहीं मिला तो आज तक छोटे छोटे या बड़े बड़े जो हमें आपको जो एक्सपीरियंसेस हुए कि कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला अनित्य है अनित्य है, कुछ भी नहीं धोखा है कुछ भी नहीं है यह जब ज्ञान इतना सबल समर्थ हो जाएगा वैराग्य अपने आप ही उदय हो जाएगा वैराग्य हमको आपको करने की जरूरत नहीं है यह ज्ञान अपने आप अप में यथेष्ट ज्ञान काफी है क्या ज्ञान जगत संसार की शून्यता यह ज्ञान बचपन से अब तक की है ज्ञान विल डेफिनेटली लीड टूवर्ड्स ऑफ माइंड इन विच वैराग्य विल बिकम स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाएगा दूसरा जिज्ञासु का प्रश्न मास्टर महाशय मास्ट करते हैं विनित भाव से अच्छा गृहस्थ में किस प्रकार रहना चाहिए टेकन फॉर ग्रांटेड कि मास्टर महाशय मास्ट ये आप सब संसार नहीं त्यागेंगे संसार में ही रहेंगे गृहस्थ आश्रम ही यापन करेंगे तो यहाँ पर एक अनकही वी बात हो गई संसारी और गृहस्थी एक नहीं है गृहस्थी भी संसार करता है संसारी भी संसार में जीता है, दोनों में फर्क क्या है संसार में रहते वे भी जब ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया किसी ने ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो गया ईश्वर को लेकर जब चल रहा है तब वह गृहस्थ हो गया और गृहस्थ अपने अपने एक आश्रम है गृहस्थ आश्रम जैसे ब्रह्मचर्या आश्रम है वान आश्रम है संन्यास आश्रम है वैसे गृहस्थ एक आश्रम है आश्रम क्या एक नियम है आश्रम क्या कुछ डूज एंड डोंट्स है तो संसारी के लिए कुछ नियम नहीं है शंकराचार्य एक जगह लिख रहे हैं संसारी लोग कैसे है फाल्गुनाये बालिकाई वह फागुन के महीने में बच्चे लोग जैसे खेल खेलते होली का खेल होली के खेल में कुछ नियम नहीं है पिचकारी उठाया और छह करते करते पिचकरी मार दिया तो अपने आप में कोई नियम नहीं है होली के खेल का कह तो रहे कि संसार लोगों के लिए कुछ नियम नहीं है मगर जिस मुहूर्त वो संसार से ऊपर उठ गया गृहस्थी हो गया अब गृहस्थी के लिए उसके लिए डूज एंड डोंट बन गए उसके लिए नियम हो गया तो कह रहे कि संसार में किस प्रकार रहना चाहिए ठाकुर यहां पर आठ प्रकार से सभी आ, हम आप जानते ऐसी बात नहीं है सब कार्य तो करोगे मगर मन ईश्वर में रखोगे नंबर वन संसार में रहकर कुछ भी हमें त्यागने की जरूरत नहीं है जैसा हम कर रहे थे वैसा ही करेंगे प्लस समथिंग मोर वो प्लस समथिंग मोर क्या है मन ईश्वर पर रहेंगे अर्थात मन अगर ईश्वर पर रहे उस मन की अवस्था जब मन ईश्वर पर समर्पित है फिर भी हम ग्रस्त का कार्य कर रहे हैं अर्थात संसार हम मानो की भूल गए अच्छा हु इज द बेस्ट ड्राइवर कौन सबसे अच्छा ड्राइवर है जब भूल जाते मैं ड्राइविंग कर रहा हूं जब भूल गया मैं ड्राइविंग कर रहा हूं एकमात्र वही ड्राइविंग का मजा चखने में समर्थ है वही ड्राइविंग कर रहा स्वादन कर सकता है ड्राइविंग भी कर रहा है गाना भी गा रहा है बीच बीच में ताल भी ठोक रहा है फिर गाना भी गा रहा है अपने आप सब होता चाह रहा है इस रिफ्लेक्स एक्शन हो गया नहीं तो जब तक वह पूर्ण रूप से सचेत है कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ अब व्यक्त लगाऊंगा अब क्लग छोड़ूंगा अब यह करूंगा नहीं हो पाएगा सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है जो भूल जाए कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो वो बॉलर आ गया मैं बैटिंग कर रहा हूँ हाथ कांप जाएगा पाव जाएगा नतीजा बोल्ड आउट हो जाएगा तेज तो ठाकुर कह रहे कि तुम संसार तो करो मगर भूल जाओ कि तुम गृहस्थ कर रहे हो गृहस्थ में हो संसार कर रहे हो क्यों तुमने ईश्वर को जो पकड़ लिया है ईश्वर को पकड़ ईश्वर के कंसेप्ट को अनुध्यान करते हुए दिमाग में रखते हुए वे, मानस वेदिका में आसन प्रदान करके तब जो हम काम करेंगे वह सब सुष्ट रूप से बहुत आसानी से होता रहेगा तब संसार हमारे आपके लिए बंधन का कारण नहीं बनेगा यही संसार जिस संसार से हमें आपको आज खरोचे मिल रही है इसी संसार से जहाँ से धक्के मिल रहे हैं व्यथा का अनुभव हो रहा फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं ही संसार तब तो हमारे लिए बदालय नहीं देवालय का रूप ले चुका होगा कह रहे कि स्त्री पुत्र बाप माँ सबको लेकर तुम अवश्य रहोगे और सबका सेवा भी जरूर करोगे मगर एक भाव को अपनाते हुए तुम सब तुमको जानना पड़ेगा कि ये लोग तुम्हारे कोई नहीं है बहुत बड़ी बात हो गई दूसरा नंबर सूत्र सबसे रसियो सबसे कहियो तुलसीदास जग रहते हैं हाँ जी हाँ जी करते रहियो बैठो अपने ठाम वही चीज़ चीज़ रहे कि हम दो चीज़ में आ गई स्पष्ट रूप से आज हम संसार को सत सोच रहे हैं नित्य सोच रहे हैं सबके साथ हमारे भाई बहन मित्रों के साथ जो संबंध हमने मानो कि सत्य कर... रूपी डोर से बाध दिया है इसे कहा जाता है इमोशनल रिलेशनशिप यह इमोशनल रिलेशनशिप बहुत फिबल है दुबला है पतला है कब टूट जाएगी पता नहीं ठाकुर कह रहे हैं कि सबके अंदर जब मैं ईश्वर को देखने में सक्षम हो जाऊंगा तब यही रिश्ता रहेगा यही नाता रहेगा मगर वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो जाएगा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप ईश्वर है उसके अंदर में ईश्वर को देखने में सक्षम हूं इसीलिए वह मेरा प्यारा है उपनिषद हमें यही सिखा रही है आत्मा उसके अंदर है इसलिए पति मुझे प्रिय दिख रहे है पत्नी के अंदर आत्मा है इसलिए पत्नी मेरे लिए प्यारे पुत्र के अंदर आत्मा है इसलिए पुत्र मेरा प्यारा है पुत्री के अंदर आत्मा है इसीलिए पुत्री मेरे लिए प्यारे है जिसमें कॉमन फैक्टर जो है मेरे अंदर आत्मा है आपके अंदर आत्मा आपके अंदर आत्मा ये कॉमन फैक्टर का बॉन्डेज जिस दिन ये ब्रेक हो जाएगी उसी दिन डिस हो जाएगा मानो एक तो कह रहे कि एक बुलबुल एक, बुल, एक बबल समुद्र के अंदर एक बुलबुला दूसरे बुलबुले को अपना सोच रहा है दूसरे बुलबुले को प्यारा सोच रहा है दूसरे बुलबुले बुल के साथ एकत्व अनुभव कर रहा है मगर बार बार उसको दुख हो रहा एक बुलबुला ब्रष्ट हो गई अब ढूंढ रहा दूसरा बुलबुला उसके साथ दोस्ती, वो भी ब्रष्ट हो, हो गया तीसरा बुलबुला के पास गया वो भी उसको छोड़कर दूसरे एक बड़े बुलबुला के तरफ आकृष्ट हो गया कोहे से से चला गया मगर जिस दिन चेतना का स्तर इस, इस तरह से वृद्धि को प्राप्त करेगा कि वह बुलबुला अपना सान्निग्ध समुद्र के साथ कर ले अपना एकत्व एक अनुभव समुद्र के साथ हो जाएगा और समुद्र के माध्यम से दूसरे बुलबुलों के साथ दूसरे बबुल के साथ उसका संबंध जुड़ जाएगा तब वो नित्यता को प्राप्त कर लेगा तब एक बुलबुला गया या सौ बुलबुले गए उसके लिए कुछ भी चिंता नहीं क्योंकि बुलबुला का जहां से श्री गणेश हो रहा है सूत्र समुद्र उसी समुद्र के साथ उसका अपनापन हो गया है करे की ठाकुर और बड़े आदमी के घर का दास घर की दासी सब काम करती है किंतु गांव के अपने घर की ओर मन पड़ा रहता है और फिर वह मालिक के बच्चों को अपने बच्चों की भांति लालन पालन करती है कहती है कि हाय मेरा राम मेरा हरी किंतु मन ही मन खूब जानती है कि ये लोग मेरे कोई नहीं है बहुत सुंदर बात कहने का तात्पर्य है शास्त्र कितने जटिल और कठिन उपनिषद छपनिषद उपनिषद पढ़ते पढ़ते दांत टूट जाएगा संकल्प त्याज हुआ संकल्प को त्यागो इतना जटिल दर्शन के माध्यम से हमें समझने की जरूरत पड़ती है ठाकुर जी आपको कितने सुंदरता के साथ समझा रहे हैं कि संसार में सबके साथ रहो मगर संकल्प किसी के साथ मत जोड़ो संकल्प नहीं एक ज्वार खेल खेलता संकल्प को लेकर मगर वही खेल एक दूसरा मनुष्य खेलेगा वो संकल्प विहीन है वही एकमात्र सही मायने में आनंद का रस स्वादन कर पाएगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में कोई भारतवासी या पाकिस्तानी उस हद तक रस स्वादन नहीं कर पाएगा क्यों संकल्प गेट हिमसेल्फ आइडेंटिफाइड विदी वन ऑफ थर्ड पार्टी अगर हो वो एकदम पंगला में जिसको हड्डा हड्डी कहते हैं एकदम, हा? वो खेल देखने में उसको मजा आएगा कह रहे संकल्प हम नहीं करेंगे क्या हाँ, संसार में इसके साथ ये नौ प्रकार के संस्कार हमारे हिंदुओं के शास्त्रों में कही गई अर्थात नौ प्रकार से वरण किया जाता पहला वरण हो गया जब मैं मेरे माँ के गर्भ में छह महीने का था षष्टी पूजा हो गई गर्भ के अंदर ही मुझको वरण किया गया जब जन्म हुआ मेरा अन्न प्रशन के नामकरण मुंडन के समय दूसरा वरण हुआ उच्च वर्णों में जने व संस्कार तीसरा वरण होता है और मृत्यु के एक साल बाद अंतिम नवा वरण हो गया इस प्रकार से शादी को लेकर कुल मिलाकर नौ वरण की व्यथा, व्यवस्था है अर्थात तो और कुछ नहीं हमारे अंदर जो चैतन्य सत्ता है मेरे अंदर जो ईश्वरीय सत्ता है तो रिकॉगनाइज दैट घर में हम गाय का वरण करते हैं जब गृहस्थ हो घर में नई गाय आती है गाय के सिंग में तेल लगाकर खुरों में तेल लगाकर शरीर में हल्दी लगाकर हम वरण करते हैं क्यों गाय गाय के अंदर जो चेतन है गाय के अंदर जो आत्मा का सत्ता है नव वधु वरण करते हैं घर में पुत्र का वरण करते हैं नई कार आ गई उसको भी पंडित जी से पूजा कर हुआ तो उसको भी वरण करते हैं नए मकान को वरण करते है उसी बात ही कह रहे है की संसार में रहेंगे तो मगर सबके अंदर जब हम उस आत्मा को वरण करने में सक्षम होंगे जो मेरा संकल्प दासी जानती है कि मेरे गांव के बच्चों के साथ है वह आइडेंटिटी वह बॉन्डेज मालिक के साथ यहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो संकल्प शास्त्रों में कही गई ये दो प्रकार का होता है दैवी गुनज और आसुरी गुणज दैवी संपदा संपन्न संकल्प अर्थात कल इतवार है छुट्टी है छुट्टी का दिन आश्रम में जाएंगे सुबह सुबह और 12 बजे तक ध्यान करेंगे नहीं उठेंगे ये एक संकल्प यह दैवी गुणों से सात्विक गुणों से जो संकल्प हम ले रहे हैं यह संकल्प हम जरूर करेंगे मगर आसुड़ी गुण से जो संकल्प हमें निकलता है कि इतना इतना इस साल लाख रुपए मैंने बैंक बैलेंस कर ली अगले साल मैंने टारगेट कर ली पांच लाख और भी इकट्ठा कर लेंगे ये न प्रकार है ना उस संकल्प को त्यागने की बात कही जा रही है भक्तों के लिए वह निंदनीय है तीसरी टिप्स दे रहे हैं कि और कच्छप कच्छब जल में विचरण करता है किंतु उसका मन कहा पड़ा रहता है जानते हो घाट पर सूखे स्थान पर पड़ा रहता है जहां पर उसके अंडे हैं बच्चे हैं संसार का सर्व कर्म तो जरूर करोगे मगर मन ईश्वर में डाल कर अर्थात एक हो गयी ज्ञान और एक हो गयी प्रज्ञा ज्ञान जगत का ज्ञान मेरे सब्जेक्ट का ज्ञान मेरे बिजनेस का ज्ञान मेरे ऑफिस का ज्ञान मेरे टीचिंग का ज्ञान मगर उस ज्ञान को लेकर मैं आध्यात्मिकता के तरफ बढ़ नहीं पाऊंगा इसके लिए विज्ञान की जरूरत है क्या ये विज्ञान वही कह रहे हैं कि यही विज्ञान हुआ कि मेरा मन पढ़ा हुआ है मेरा मन डूबा हुआ है ईश्वर के तरफ तुलसीदास का बहुत सुंदर दुखा है तुलसी ऐसे ध्यान धर जैसे बयान की गाय मुंह में तीर्ण चपाए चित बड़ी पड़ी बछाए मन उसके उसके बच्चे की तरफ पड़ी हुई है संसार में सब कुछ काम करो मगर मन पड़ा रहे ईश्वर के तरफ चौथा गुण कह रहे हैं संसार में किस प्रकार रह रहोगे मोडस ऑपरेंडी है रहने का उपाय कह रहे हैं कि चौथा ईश्वर में भक्ति प्राप्त किए बगैर अगर गृहस्थ में जाओ तो फिर संसार में और फंस जाओगे विपद आपत्ति शोक ताप इन सब में अधीर हो जाओगे और फिर जितने ही विषय चिंता करोगे उतने ही आसक्ति बढ़ती रहेगी कह रहे हैं कि ईश्वर में भक्ति प्राप्त किए बगैर अगर ग्रस्त में जाओ पहले चीज होगी ईश्वर में भक्ति प्राप्त या भक्ति क्या है ठाकुर कह रहे हैं कि कली में नारद दिया भक्ति दूसरे जगह कह रहे भक्ति की परिभाषा नारद जी क्या देते हैं सातु परम प्रेम रूपा अमृत रूपा क्या भक्ति है हम सोचते हैं तो कि है, क्या कि मैं भक्ति करता हूं? मंदिर जाता हूं गुरुद्वारा जाता हूं मस्जिद जाता हूं मैं जरूर भक्ति करता हूं मैं नवरात्रि में व्रत भी रख लिया मैंने प्याज बिल्कुल मैं स्पर्श नहीं करता महाराज प्याज हमारे घर नहीं आता है हा? बजरंग जी का कहा मंगलवार को मैं घंटी भी बजा लेता हूँ सारा दिन व्रत करके पूजा भी चढ़ा के आता हूं कि मगर वो भक्ति नहीं हुई फिर भक्ति क्या है सातु परम प्रेम रोपा सिर्फ प्रेम नहीं शास्त्र में हम पाते हैं कि ये प्रेम मनुष्य के जीव जीवन में चतुरधा विभक्त चार प्रकार के प्रेम मेरे जीवन में आपके जीवन आपके जीवन आपके जीवन सबके जीवन में चार प्रकार के प्रेम है प्रेम का शास्त्र में दूसरा अर्थ है संबंध पहला प्रेम है मनुष्य का किसी जागतिक वस्तु के साथ संबंध मैं देख रहा हूं टेबुल बहुत बढ़िया मुझे पसंद आ गया बार बार रोज मैं देखता हूं टेबल लम्प को आखिर देखते देखते तो मैंने छू ही लीस को एक इंद्रिय से मैं इसका स्वादन करता था आंख से देखता था आज मैं तो चंद्र से भी देख लिया बस सोचता हूं अरे इसका ऐसा बल्ब है अच्छा अच्छा तो एडजस्टेबल बहुत बढ़िया है ये तो मेरे लिए चाहिए फिर बैठ लिया अर्थात प्रेम हो गया किसी जागतिक वस्तु के साथ प्रेम होना जागतिक वस्तु के साथ मनुष्य के मन का संबंध हो जाने इसको लोभ का दर्जा दिया गया में तो लोभ है मैं इसके लोभ में आ गया तो सुबह से रात तक सोने के पहले तक न जाने कितने प्रकार के लोभ से मैं परिचालित होता रह रहा हूं तो यह प्रेम भक्ति नहीं कहलाई मैं वहां क्या हो जाता हूँ नहीं यार मिशन में नहीं जाएंगे दुर्गा पूजा गिद्ध के दिन वहां सिर्फ खिचड़ी खिलाते हैं फिर कहा जाएगा चित्तरंजन पार्क में जाएंगे क्या वहां पुलाव घी वाद भी मिलता है अरे वाह बड़ा बड़ा रस गुलाबी मिलता वहीं जाएंगे तो क्या हुआ मैं ईश्वर के प्रति प्रेम के वजह से चित्र पार्क के दुर्गा पूजा में नहीं जा रहा हूं जागतिक वस्तु प्रसाद के लोभ के लिए मैं जा रहा हूं ते भक्ति भक्ति नहीं कहलाई अगर नारद जी की माने ते भक्ति भक्ति नहीं कहलाई दूसरी भक्ति शास्त्र से हम ये पाते दूसरी प्रेम हम पाते मनुष्य का किसी के मन के साथ प्रेम लोगों का कुत्तों के साथ कितना प्रेम हो जाता है जरा मठी में वहां पर देहरादून में एक कुत्ता पिछले महीने मर गया पंद्रह हजार रुपए खर्च किए उसने हरिद्वार में जाकर पांच हजार का यज्ञ करवाया राम नाम करवाया संकीर्तन इतना खर्चा करके क्या? तो किसी के मन के साथ जब मेरा म, मेरे मन का किसी के मन के साथ प्रेम हो जाए इसे स्नेह कहा गया दोस्ती मिताली मित्र का मित्र के साथ प्रेम होना तीसरा प्रेम हो गया किसी के शरीर के साथ प्रेम होना वासना कहलाई कह रहे इन तीनों प्रकार के प्रेम से इन तीनों प्रकार के संबंध से मनुष्य गिर जाता है चेतना का एक ही स्तर है एक ही लाइन है निम्नतर स्तर है पशुत्व से भरा मध्यांग से मनुष्यत्व तो ऊपर है देवत्व तो मैं मनुष्य आप मनुष्य इन प्रथम तीन प्रकार के प्रेम से मैं फेल इन लव मैं नीचे गिर गया मैं मनुष्यत्व के श्रेणी से नीचे गिरकर कर में पहुंच गया मगर चौथा प्रेम है जिसको परम प्रेम कहा गया है नारद जी कह रहे हैं वह मनुष्य का प्रेम भगवान के साथ संबंध उससे मनुष्य राइज इन लव हा? चौथे प्रकार का ही प्रेम एकमात्र ऐसा प्रेम है जिसके चलते कि मनुष्य देवत्व तक प्राप्त कर सकता है इसी तत्व को स्वामी जी अपने ढंग से अपने भाषा से समझा रहे हैं फ्रॉम लोअर ट्रुथ टू हायर ट्रुथ पशुत्व को भी अस्वीकार नहीं गया है पशुत्व भी अपने आप अप में एक स्तर है मगर मैं तो मनुष्य अवस्था को प्राप्त कर चुका हूँ फिर काहे के लिए तीन प्रकार के प्रेम से काहे के लिए तीन प्रकार के संबंधों के साथ अपना बॉन्ड को और मजबूत करते करते मैं हो तो सुबह से रात तक मैं न जाने कितने बार फेल इन लव रानी रास को तो ठाकुर की एक ही थप्पर सहने पड़ी थी हमारा आप अगर वे होते तो न जाने कितने रोज हजारों सैकड़ों थप्पर पर जा क्यों यह तीन प्रकार के संबंधों से हम तो एकांत में जाकर क्या ऋग्वेद की ऋचाओं में कही गई है किन्नु में पशु भी तुल्य एकांत में जाकर निर्जन में जाकर क्या करने का फेर निर्जन में जाकर अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करना अपने आप से प्रश्न पूछना कि पिछले छह महीने में या पिछले एक साल में पिछले दो महीने में लास्ट मेरा रिट्रीट से इस रिट्रीट तक पिछले एकांतवास निर्जनवास से इस निर्जनवास तक मेरे द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य संपादित हो गए जिससे मैं पशु के स्तर पर गिर गया इन तीन प्रकार के प्रेम को अपनाते हुए तीन प्रकार के संबंधों के साथ अपने आप को बांधते हुए किन्नु में पशु भी तुल्य और कितने कार्य मेरे द्वारा ऐसे संपादित हुए किन्नु में सतपुरुष अर्थात राइज इन लव जो ठाकुर ठाकुरिया पर कर रहे हैं ईश्वर को प्राप्त ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करके अर्थात राइज इन लव मेरे मनुष्यत्व से उर्द ऊपर के तरफ दिशा को प्राप्त करके मैं सत पुरुष के समान कितना होने में सक्षम रहा पांचवी सीख दे रहे है मलकर कटहल तोड़ना चाहिए संसार न होने से लेस हाथ पर चिपक जाएगी ही जाएगी ईश्वर में भक्ति रूपी तेल प्राप्त करके तब गृहस्थी का कार्य अगर करो तो हाथ में कटहल का दूध नहीं चिपकता है हम तर्क कर सकते हैं कि ठीक है मैं कटहल नहीं तोड़ूंगा मैं तो जंक फूड खाते ही नहीं कटहल नहीं खाता तो मैं अरे सवाल ये तो दृष्टांत है कटहल तोड़ने का या कटहल छोड़ने का नहीं है ये संसार में रहने से एक भाव को एक तेल तो एक भाव मात्र है एक भाव को लेकर संसार में रहना चाहिए अपने उपनिषदों के क्लास में और विवेक मणि में मैंने इसी के ऊपर बहुत दारोमदार दिया था एम्फेसिस दी थी कि पांच प्रकार का हमारा विचरण है पहला है देह चारी दे न चरती देहात चरती देहा चरती देह में विचरण करना देह के लिए विचरण करना और देह के साथ विचरण करना सुबह नींद से उठे रात में सोने के पहले तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं बस शरीर केंद्रिक मेरा एंड एंड ऑल शरीर केंद्रिक मेरा समस्त कर्म समस्त चिंतन समस्त भाव सब देह केंद्रिक तक पशु भी कर रहा है कुत्ता भी सुबह से उठकर रात तक सब कुछ अपने लिए ही कर रहा है तो फरक क्या हुआ मनुष्य के साथ एक पशु का नहीं मनुष्य कर्मचारी है कर्मे न थे कर्म ही कर्म के लिए जीता है कर्म के साथ जीता है कर्म में जीता है कर्मचारी हिंदी में हम मिनियल ग्रुप को मानते सर्वेंट को हम सोचते ये कर्मचारी मगर कर्मचारी जो कर्म के साथ जीता है कर्म के लिए जीता है कर्म में जीता है। शास्त्र में चेता रही है शास्त्र सिखा रही है कि सावधान हो जाओ कर्म में अपने आप में तनाव है फ्रिक्शन है घर्षण है उष्मा है फ्रस्ट्रेशन है तो कर्म करते करते हम तनाव युक्त तो हो जाएंगे फिर उपाय उससे भी बढ़कर एक अवस्था हमें सिखाई जा रही है उपनिषदों के माध्यम से शास्त्रों से कि भावचारी बनो भाव चरित भावाचरित अर्थात भाव में चरण का विचरण करो भाव के साथ विचरण करो भाव के लिए विचरण करो भाव संशुद्धि आज मेरे भावना के जगत में जितने शुद्धिकरण है कल और अधिक शुद्धि परसों और अधिक शुद्धि और अधिक शुद्धि आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते एक दिन भाव जगत में हंड्रेड परसेंट प्योरिटी मगर फिर चताया गया सावधान ये इंटरमीडिएट स्टेज फेज है मात्र भाव के माध्यम से आगे बढ़ो मगर भाव में अटक मत जाओ नहीं तो भावुक बन जाओगे सेंटिमेंटल हम बन जाते हैं कोई मुझे देख मुझे देखकर हंस नहीं रहा है न परस्पर बातचीत करते हुए हंस रहे मैं सोचने पर लगा देखा मुझको देखकर हंस रहा है एक सज्जन को मैं जानता हूं कोई भी अगर देख के पान का पीक फेंक दे थूक देख देखो देखो देखा, देखा, देखा मुझको देखो थूक रहा है अरे उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है मगर भावों बन गए भाव जगत में रहते रहते तो जब भाव को हम दिशा देने में सक्षम हो जाएंगे आगे हम तीन चार दिन बाद पाएंगे दिशा देने का कला क्या है ठाकुर हमें सिखा रहे संसार में तो रहेंगे गार जीवन यापन करेंगे मगर इसमें व्यक्त लक्ष्य को प्राप्त करके उसमें दिशा देना पड़ेगा दिशा अगर ठीक ठीक तरह से हो जाए तो भावचारी से भी उन्नत अवस्था हम प्राप्त कर लेंगे तत्वचारी तत्व में विचरण तत्व के साथ विचरण और तत्व के लिए विचरण तत्व न चरती तत्वाचरती तत्व चरती वचरती। और एक बार ठाकुर जो कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति यही चरम और परम तत्व है उपनिषद के महावाक्य एक एक तत्व है गुरुदेव के पास से आपने मंत्र ले ले वो मंत्र आपके लिए तत्व है उस तत्व के लिए जीना उस तत्व में जीना और उस तत्व के साथ अगर जिए तो भगवतचारी बनने में और देरी कहा रही निर्गुण निराकार के रूप से विचरण करे तो ब्रह्मचारी ब्रह्मे न चरित ब्रह्म ही वरित और सगुण साकार के रूप में चले तो भगवतचारी अर्थात ईश्वर के साथ ईश्वर में और ईश्वर के लिए हम विचरण करते करते वही बन गए तो वही भगवान कह रहे हैं कि हाथ में तेल मांग लगाकर अगर तुम कटहल तोड़ो कटहल पर एक प्रतीक मात्र है एक इंगित है इशारा है संसार करने का अर्थात इसमें दूध है लेस है जो हाथ में चिपकेगा ही चिपकेगा मगर उससे छुटकारा पाने का भी अपने आप में एक उपाय है चौथी कह रहे हैं कि किंतु इस भक्ति को प्राप्त किंतु इस भक्ति को प्राप्त करना हो तो निर्जन में जाना चाहिए मक्खन निकालना है तो निर्जन में ही दही जमाना पड़ता है हिलाने डोलाने से दही नहीं जमता उसके पश्चात निर्जन में बैठकर सब कार्य छोड़कर दही का मंथन करना पड़ता है तब फिर मक्खन निकलता है और भी देखो ना, इस मन से निर्जन में ईश्वर चिंता करने से ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त होती है किंतु संसार में डाले रखने से वही मन नीच हो जाता है फिर वही गृहस्थ कांचन के चिंता में डूब जाता है पर हमने सही तरीका सीखा। क्या भक्ति को प्राप्त करने के लिए निर्जन पहले हम लोगो ने देखा था कि एट वेरी आउटसेट पहले ही हमें भक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी मगर यह भक्ति भी संसार में रह कर नहीं होगा संसार में रह कर भक्ति कम जिंदा रख सकेंगे मगर उस वक्त में प्रगर प्रग उसमें प्रबलता लाने के लिए प्रगाढ़ता लाने के लिए हमें एकांत में जाना चाहिए यह एक धर्म शास्त्र है मनुष्य के जीवन में दो शास्त्र मिलते हैं वाक्य सुधार नामक एक प्रकरण में हम पाते हैं हर एक के जीवन में दो शास्त्र है एक धर्म शास्त्र और एक तर्क शास्त्र ऐसे बात नहीं की तर्क शास्त्रीय लोग ईश्वर तक नहीं पहुंचते हैं तर्क शास्त्र में क्या है तर्क के माध्यम से पहले वे लोग जगत संसार को नित्य मानेंगे तर्क के माध्यम से जगत संसार के समस्त कष्टों को भोगते हुए तब वे लोग सोचेंगे फिर चलो फिर ईश्वर की तरफ मुड़ा जाए क्या तर्क देते हैं तर्क शास्त्रीय लोग जब ईश्वर पर आस्थाशील होते हैं लोग यही सोचते है आज से तो हजारों साल से तो इतने लोग हजारों लाखों करोड़ों लोग तो ईश्वर को पकड़ कर हैं अगर ईश्वर शून्य हुआ होता तो ये लोग कब ईश्वर को छोड़ दिए होते तो चलो चल के देखते है ठोकर खाकर धक्का खाकर तब ये लोग ईश्वर के पास जाते हैं परमसर देव भूते जी हम साधुओं के उद्देश्य से कहा करते थे जब कोई नौजवान यूनिवर्सिटी में स्वामी जी को पढ़ते पढ़ते इंस्पायर्ड हो जाता है वो बस सोचता तो है स्वामी जी का काम करना है स्वामी जी का काम करना है स्वामी जी का रामकृष्ण मिसर में आकर स्वामी जी का काम करना है करते करते ठोकर खाता है धक्का मिलता है देखता है की स्वामी जी का काम करके तनिक भी जगत संसार में कुछ भी नहीं हुई पूछ कु की पूछी ही रह गयी तब वो सोचता है कि चलो अब जरा जब ध्यान कर ले तब तक 20-25 वर्ष गुजर चुका होता है अब जब ध्यान में रुचि नहीं आ रही मन नहीं बैठ रहा है तब तक प्रौढ़ आ गई अब सोचता है चलो माँ को पकड़ो माँ कह रही है कि डर क्या बेटा मैं हूँ ना अंत में मैं हूँ जो एक बार माँ बोल के मुझको पुकार ले उसके लिए कुछ डर मैं हूँ तब अंत में जीवन में जाकर माँ को पकड़ता है कहा करते तेरे क्यों ना तुम पहले से ही मां को पकड़ा तुमने तो तर्क शास्त्री लोग ऐसे है वाक्य सुधावे कह रहे हैं कि मगर धर्म शास्त्री जो लोग होते हैं धर्म शास्त्री लोग पहले ही सत्य को पकड़ते हैं पहले ईश्वर को पकड़ते हैं पहले भगवान को पकड़ते हैं तब जाकर जगत संसार को पकड़ेंगे तो ठाकुर यहाँ पर गृहस्थियों के लिए तर्क शास्त्री नहीं धर्म शास्त्रियों का मार्ग जता रहे हैं नहीं तो कह रहे हैं कि संसार में कष्ट ही कष्ट बुद्ध देव कह रहे हैं कि दुखम दुखम सर्वम दुखम क्या आनंद नहीं है संसार में आनंद है मगर क्षणिकम क्षण सर्व क्षणिकम आनंद का आभास मात्र है दुखी दुख हमारे एक महाराज थे वे कहा करते थे सब स्कूल छात्रों को के उद्देश्य से सबके किताबों में हम लोग जब स्कूल स्टूडेंट थे लिख दिया करते थे बंगला में सभी के अरे मारा तो बंगला नहीं समझते हैं राखो राख याद पर रखने दो, बाद में समय आने से समझ लेगा तुम लोग उसको समझा दो क्या लिख दिया ताल तरंग माला गुनेफुल्लमुख काली मा जाखन देखे बे संसार सुखे नाही दुख पारा बार कहते थे सबके जितने भी कवे थे उनका बन चुकी थी कोई नया जान पहचान कलम निकाल कर लिख देंगे क्या लिख रहे हैं स्वामी जी किसी से पूछ लेना बाद बाद में और हंस ले हंसो हंसो हंसो शिशु ना ही दिन दूर मगर याद रखना की वह दिन बहुत आज से दूर नहीं है जब जीवन संध्या पर तुम उपनीत हो गए और जीवन के एक एक तरंग जो तुम्हारे शरीर के ऊपर आकर गिरी हुई है उन तरंगों को देखोगे तब तुम्हें यही अनुभव होगा कि संसार सुखे नाबार दुख ही दुखो दुखी दुख है अर्थात अभी समय है चित जाओ जो भी होते ठाकुर भी यहाँ पर वही कह रहे हैं सातवां उपदेश दे रहे हैं गृहस्थ मानो की जल है और मन मानो दूध है यदि जल में दूध को डाल दो तो फिर दूध और जल एक हो जाएगा शुद्ध दूध खोजने पर भी नहीं मिलेगा बहुत ही सुंदर उपदेश ठाकुर का दो विशुद्ध वस्तुओं के मिलने से जो तीसरी चीज में मिलेगी वह शुद्ध नहीं रहेगी शुद्ध जल और शुद्ध दूध के मिलने से न तो शुद्ध दूध रहेगा न तो शुद्ध जल ही रहेगा वह अशुद्ध हो गया डिस्टल वाटर और नहीं रहेगी डिस्टल वाटर प्योर हंड्रेड परसेंट प्योर वाटर दूध के मिलने से अशुद्ध जल हो गया और दूध भी अशुद्ध हो गया कह रहे कि हम चाहे जितना भी सोच लें मगर नहीं अशुद्धता ही हमें मिलेगी कह रहे हैं कि दूध पानी के साथ मिलने से दूध अपने मूल्य को खो बैठेगा दूध जो 50 रुपए किलो 40 रुपए किलो बिकती है पानी के साथ मिलकर वह क्या 40 रुपए किलो बिकेगी मगर जल के अभाव में वृद्धि आ जाएगी जो जल 5 रुपए 7 रुपए लीटर बिक रही है दूध के साथ मिलकर जल के भाव में मिला उठी दूध भले ये तीस रुपए में वो जल बिक जाएगी वो जल बिक जाएगा तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में तुम रहेंगे मगर कैसे संग में मैं मिस रहा हूं मिल रहा हूं किस संग के साथ मेरा उठना बैठना है अगर मुझसे निम्न रुचि संपन्न मनुष्य के साथ मैं उठना बैठना करूं तो मैं शुद्ध दूध रूपी अस्तित्व मेरे निम्न चिंताशील निम्न सेल निम्न, निम्न रुचि सेल अस्तित्व के साथ मिलने से मुझमें भी भक्ति की हानि होगी मगर उसमें उन्नति आ जाएगी क्यों वो मेरे साथ उठते बैठते मेरे साथ उठते बैठते मेरे कुछ तन्मात्रा उसमें आ जाएंगे बट टेक इट फॉर ग्रांड उसके गुण मुझमे चले आ रहे हैं आठवां संसार में किस तरह से रहना चाहिए कहते हुए कह रहे हैं साथ ही साथ विचार करना भी खूब आवश्यक है कामिकांचन अनित्य ईश्वर कामिकांचन अनित्य और ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है रुपये से भला क्या होता है भात होता है डाल होता है कपड़े होते हैं रहने का स्थान होता है यही तक ना इससे ज्यादा और क्या ईश्वर लाभ नहीं होता ईश्वर लाभ के साथ ईश्वर लाभ के लिए सत्संग चाहिए साधुओं का संग कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है सुभाषित है मैन इज नोन फ्रॉम द कंपनी ही की आपसे रुचि संपन्न आपसे अधिक विकसित संपन्न मनुष्यों का संगजीनस के बारे में हम जानते हैं पितागुरस जो ज्योमेट्री में बचपन में प्रॉब्लम वगैरह क्या करते थे पितागुरस के गुरु सोक्रेटिस सोक्रेटिस के गुरु डाइजिनस फोर एफरिज्म्स ऑफ डाइजिनस वेस्टर्न फिलोसॉफी के छात्रों ने जरूर पढ़ा है डायजिनस की सूत्र इसी भाषा में है बहुत सुंदर चार सूत्र पहला सूत्र कह रहे हैं कि हि नोज नॉट हि नोज नॉट एंड इोज नॉट अवॉयड हिम उसे पता नहीं है कि वह गलत मार्ग में जा रहा है आपके संस्पर्श में आ गया आप उसे बरसक सही मार्ग में लाने का प्रयत्नशील है उसे समझा रहे हैं कि यार तू तो गलत मार्ग में उसे छोड़ उसे छोड़ मगर आपके बताने के बावजूद वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा हि नोज नॉट हि नोज नॉट एंड नोज नोट अवॉइड हिम ऐसे मनुष्य का अगर अब भी आप संगत करें तो फिर बच्चों में जो रस्सी खींच सता नहीं होता ना जिसमें ताकत ज्यादा होता है हिम्मत ज्यादा तो वो पार्टी जीत जाती है जो लोग दुर्बल होते वो लोग हार जाते हैं अगर आपकी तन मात्र अधिक हुई होती तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू ब्रिंग अ टर्न उसमें आप परिवर्तन लाने में सक्षम जरूर हो गए होते मगर अब भी अगर उसमें तने के भी परिवर्तन आप नोटिस नहीं कर रहे है अवॉइड नहीं तो आपके अनजाने में ही आप उनके गुणों से परिचारित हो जाएंगे सावधान आप दूध है वो पानी है उसमें जरूर कुछ उनमे सो जाएगा मगर आप में हानि हानि होगी दूसरा कह रहे कि नोज एंड नोज नॉट टीच उसे पता नहीं था कि वो गलत मार्ग का पथिक है आपने समझाया आपके संस्पर्श में आकर उसे पता चल गया कि नहीं उसके द्वारा गलत कर्म संपादित हो रहे थे मगर फिर भी क्या करेगा अपने अभ्यास व संस्कार पड़ चुके हैं फिर वह गलत मार्ग में चला गया आप देख रहे हैं कुछ देर के लिए तो वो समझने में सक्षम था अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील तो है ठीचे उसके साथ लगे रहिए आपका फर्ज है एक भक्त होने के नाते यह आपका कर्तव्य है कि आप उनमें भी परिवर्तन लाएं जरूर उसमें आप परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे तीसरा सूत्र कह रहे हैं कि हिन्स हिन्नोज नॉट एंड नॉट वेक हिं. उसे पता है कि वह गलत कर रहा है मगर क्या करे लाचार है कुछ गलत संगत ऐसे पड़ गए थे दो चार मित्रों को छोड़ नहीं पा रहा है और आप कह रहे हैं अब भी वो सोच रहा है कि तुलसी दास जो कह रहे हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग अब वो संगत इसलिए नहीं छोड़ पा रहे मित्रेंगे करेंगे। तो बड़ा धार्मिक हो गया तो आजकल मंदिर जाना तो मिशन में जाना शुरू कर दे तो कर उसको झकझोर दो वे अब उसको समझाने से नहीं चलेगा ही उसको पता है आधारभूत ज्ञान उसके पास है कि वो गलत कार्यकर्म लिप्त है आपके कहने से जरूर परिवर्तन आएगा और इत्तफाक से ऐसा मनुष्य के संस्पर्श में आप आ गए एंड फॉलो हिम वही प्रात स्मरण चरित्र है उसका संगत करने से अब आप पानी बन गए वो दूध हो गया उसका संगत करने से आप निश्चित तौर पर उपकृत होंगे तो जो दूसरा प्रश्न था कि संसार में कैसे रहें ग्रस्त में कैसे रहें तो ये आठ सूत्र उन्होंने कहा ये विचार ये विचार क्या विचाराथ स्वाध्याय विचार करने से कैसा विचार ये तोते कैसा विचार नहीं विचार ठीक ठीक विचार हो तो विचार से स्वाध्याय होगा स्वाध्याय क्या स्वस्य अध्ययन अध्यापन इंट्रोस्पेक्शन अपने आप का अध्ययन और अध्यापक अपने अपने आप को टीच करना यह स्वाध्याय हो गए। विचार अपने की, कुछ आइडियाज को ले लिया कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिया डूज एंड डों मुझे होना चाहिए मैं हूं, मैं नहीं ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था यह शोभा नहीं देती मुझको ये विचार करते करते अब देखिए क्या क्या हो रहा है विचार करके आपने अपने वीक पर, को यही आप modern language में कहिए फिर तप तप करने का ये अर्थ नहीं कि अपने आप को जबरदस्ती कष्ट दे विचारे स्वाध्याय स्वाध्याय तप सही मायने में स्वाध्याय होने से तप की कृपा क्रिया अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाएगी अपने आप हो जाएगी तब क्या अपने उन कमियों को दूरीभूत करने में भरसक प्रयास आपने विचार किया कि नहीं सुबह मुझको तड़के उठना पड़ेगा नहीं तो दिन भर में मुझको जब ध्यान करने का मौका नहीं मिलता सुबह में ब्रह्म मुहूर्त को मैं यूटिलाइज करूंगा विचार कर लिया आपने स्वाध्याय की या अपने वीकनेस या मोर्निंग सिकनेस आप कहते हैं सुबह नींद नहीं खुलती है। अरे या मॉर्निंग जो भी कहिए या, या तमोगुण के आप अधिकारी या या, आपको संकल्प लेना पड़ेगा उठना पड़ेगा बिस्तर को तुरंत रोल कर देना पड़ेगा और तप तप यही हो गई सुबह उठकर आपको दो चार दिन दस पंद्रह दिन बीस पच्चीस दिन एक महीना दो महीना आपको आदत पड़ गई ये तब तप कहलाई तपश्चर्या हो गई तब जाकर हमारे आपके लिए अध्यात्म का मार्ग उन्मेषित हो गया भगवान यहाँ पर कभी नहीं कह रहे है कि इस देवता को अपनाओ उस गुरु को अपनाओ उस तीर्थ से अपना अध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ करो नहीं कह रहे की कुछ वैल्यूज़ वेल्यूज के जीवन में ये सबको जो वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ को अपनाते हुए तब आगे आस्ते आस्ते अग्रसर करेंगे तो आज यही तक ओ। शां शां हरी ओ तत्सत् श्रीरामकृष्णारण मस्त मस्त मस्त मस्त